संत सहजोबाई के कुछ पद हैं राम तजूं पे गुरुन विसारूं, गुरु को समहरि को नहारूं हरिने जन्म दियो जग माही गुरु ने आवा आवागमन छुटाही हरिने पांच चोर दिए साथा गुरु ने लई छुटा या नाथा हरिने कुटुंब जाल में गेरी गुरु ने काटी ममता बेरी हरिने रोग भोग उर्झायो गुरु जोगी जग कर सवे छुटायो हरिने कर्म भर्म भर्म आयो गुरु ने आत्म रूप लखायो हरिने मोसू आप छिपायो गुरु दीपक दय ताहि दिखायो फिर हरि बांध बंध मुक्ति गनी लाए गुरु ने सभी भर्म मिटाये चरण दास पर तनमन बारू गुरु न तजूं हरि खूं तज डारूं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 पुरुष जल्दी में तेजी में समय का उसे बड़ा बोध है स्त्री अनंत में जीती है पुरुष समय में जीता है मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर मेहमान था हम दोपहर के विश्राम के बाद बैठ के गपशप कर रहे थे बिस्तर पर ही बैठे हुए थे पत्नी ने झांका और उसने कहा कि सुनो जी बच्चों को संभालना मैं थोड़ा डॉक्टर के पास जाती हूं दांत निकलवा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 सफेद न तुम लाल होगे न तुम्हारे होगे हो गए हो वहां इंद्र धनुष खो जाएगा जहां इंद्र धनुष खोता है वहीं संसार खो जाता है फिर एक बचता है उस एक एक को हमने एक भी नहीं कहा क्योंकि एक कहने से भी दो का ख्याल आता है हमने उसे अद्वैत कहा हमने इतना ही कहा कि वो दो नहीं वहां फिर कोई ना कोई स्त्री है न पुरुष है हिंदुओं ने बड़ी हिम्मत की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 If you follow the second, you will die of snow. अगर तुम दूसरे मार्ग से गए तो तुम बर्फ की ठंडक में मर जाओगे Then what to do? तब करें क्या तो मिद्रेस कहती है walk between the two. दोनों के बीच चलो वो बीच न पुरुष है न स्त्री अगर तुम पुरुष के मार्ग से गए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 पुरुष को यह बात नहीं जस्ती कि पड़ोस की स्त्री किसी के साथ भाग गई इसमें इतना क्या है इसमें क्या रखा है चलता रहता है पड़ोस में यह सब असली घटनाएं इज़राइल में घट रही हैं अमेरिका में घट रही हैं वियतनाम में घट रही सारी दुनिया पड़ी इतनी बड़ी पृथ्वी पड़ी और पुरुष का मन इससे भी नहीं भरता वो कहता चांद पे जाना है मंगल पर जाना है स्त्री सदा सोचती कि, कि करोगे क्या चांद पर मंगल पर जागे ज्यादा अच्छा हो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 कि ना कोई स्त्री है न कोई पुरुष फिर भी भेद रहा फिर भी बाहर के लिए फर्क रहा स्त्रियों ने जब आज्ञा चाही कि हमें भी दीक्षित करें तो वो झिझके ये झिझक उस रस्सी की है जो जल गई अब बची नहीं लेकिन फिर भी पुरानी रेखा बची एक क्षण को झिझक गए कि स्त्रियों को दीक्षा देने से उपद्रव होगा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 शायद स्त्री ने यह जान के दबाए भी न था सिर के इससे कोई राग पैदा होगा सोचा भी न था यह भाव में भी न था पर यह सवाल नहीं होगा यह भिक्षु इस स्त्री के प्रति कोमल हो जाएगा इस भिक्षु के स्वप्नों में यह स्त्री उतरने लगेगी कभी कभी यह भिक्षु ऐसे ही लेट जाएगा सिर में दर्द न होगा तो भी कि उस स्त्री के कोमल हाथ से छू धीरे धीरे ये आकांक्षा गहरी हो जाएगी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 इन जैसी शिष्याएं खोजना मुश्किल मुझसे लोग अनेक बार पूछते हैं कि दुनिया में इतने सदगुरु हुए लेकिन स्त्रियों में कोई ऐसा सदगुरु नहीं हुआ ऐसा ख्यातिलब्ध इतने पुरुषों ने धर्म स्थापित किए स्त्रियों ने कोई धर्म स्थापित ना किया इतने शास्त्र हैं कुरान बाइबल गीता सब पुरुषों के उच्चारण हैं किसी स्त्री ने उच्चारण न किया प्रश्न संगत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 महावीर न बुद्ध मिठा डालते जला डालते हैं रक्त दग्ध कर देते और निरअहंकारी हो जाते तो निरअहकार के भी दो रूप है एक तो है अहंकार को जला देना वो निरहंकार पैदा होता है बुद्ध महावीर का निरहंकार पुरुष की निरहंकारिता और एक है अहंकार को झुका देना तब सहजो दया मीरा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 और कोई परमात्मा नहीं है अब सहजों को ये गुरु मिल गया है इस पर सब लोटा दूं गुरु न तजूं हरि को तज डारू परमात्मा को छोड़ भी सकती हूं गुरु को नहीं छोड़ सकती हूं स्त्रियां परम भक्त परम शिष्य हो पाएं वो उनके लिए सहज है इससे तुम ये मत समझना कि पुरुष में कुछ विशेषता है इसलिए गुरु हो पाया